की थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए, रहिए। मुस्कुराते आप सुन रहे रेडियो मधुबन काव्य और गीतों का संगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है और हमारे साथ लाइन पर है प्रीति जी प्रीति जी हम आपका स्वागत करते हैं हमारे रेडियो मधुबन में नमस्कार नमस्कार जी, जी, ये आपको उड़ाया गया और ये थूर, थूर माला और ये आपको भेंट भेज गया जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम चाहते हैं कि इस शो के अंतर्गत रोज एक नए कवि जुड़े और अपनी जो रचना है सुंदर रचना है वो लोगों तक पहुंचाए रेडियो मध्यमान की तरफ से ये हमारी आशा है बहुत अच्छा आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और मेरी भी कोशिश रहेंगी की आपका जो प्रयास है उसमें शामिल होकर अपनी कुछ रचनाएं पढ़ी ये मेरा सौभाग्य होगा <laughs> <laughs> क्या बात है स्वागत है आपकी ओ, रचना धन्यवाद प्रीति जी एक बात बताइए कि आप अभी वर्तमान में क्या करते हैं और इस कविता या ये गजलों के जुड़ाव आपका कब से रहा जी हाँ अभी वर्तमान में सर मैं यहाँ बालाघाट शहर में जो कि मध्य प्रदेश में आता है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और ये साहित्य से जुड़ी हूँ तो तकरीबन मुझे पंद्रह बीस साल हो गया है जी। मैं तब से मैं लिख रही हूँ और इस क्षेत्र में मैं जब से आई हूँ जी। तो मैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी रचनाएं प्रसारित प्रकाशित भी करवाती रही हूँ तो मैं टीवी में रेडियो में और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ और स्टेज शो भी होते हैं सर मेरे जी। आ, मैं कवि सम्मेलनों में भी जाती हूँ यहाँ पे एक संस्था है हमारी उस संस्था का नाम है अभिव्यक्ति साहित्य जी हाँ साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था है और इस संस्था के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी हम कराते हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी संस्था अपने कार्यक्रम दे चुकी है और इस माध्यम से हम चाहते हैं कि कुछ नवोदित रचनाकार भी जो है तो नवोदित रचनाकार भी इस संस्था में आए और इस मंच पे आकर के वो अपनी रचनाएं पाठ करे तो वो भी अपनी रचनाओं को यानी और भी जगह तक के पहुँचा सकते उनके विचार ऐसे हमारी कोशिश कही है जी तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई और हम आपका फिर से एक बार रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत करते हैं चाहते हैं कि एक अच्छी रचना हाँ आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं अभी जी हां तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं नारी विशेष से ज्यादातर लिखती हूँ तो मैं चाहती हूँ की मैं इस विषय पे आपको सुनाऊँ कुछ रचना स्वागत है धन्यवाद सर सर्वप्रथम तो आप सभी दर्शकों को प्रीति बर्खा की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीप पर्व की पावन रोशनी आप सबके जीवन में ढेर खुशियां लेकर आए क्या स्नेल मित्रों आज पूरे देश में कन्या भ्रूण हत्या एक चुनौती की तरह हमारे समक्ष है yeah. अथा हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है की इसे रोका जाए और एक स्त्री होने के नाते मैं तो अपनी और भी ज्यादा जिम्मेदारी समझती हूँ तो आइए इसी विषय पर संदर्भित अपनी रचना के माध्यम से एक संदेश आप तक और पूरे देश दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ कि, कि दुनिया भर से सहमत होना मुश्किल काम है औरत होना क्या बात है जी हाँ धन्यवाद कि दुनिया भर से सहमत होना मुश्किल काम है औरत होना और एक औरत होने के नाते किसी औरत के दर्द को मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है तो मैं कहना चाहती हूँ कि औरत दिल है जहन है जिगर है जहाँ है औरत दिल है जहन है जिगर है जहाँ है कही बहन कही बेटी कही बेबी कही माँ है औरत के इस विभिन्न रूपों में से सबसे पहले एक रूप जिसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि कुरान की आयत से न गीता के रिसाले से कुरान की आयत से न गीता के रिसाले से कुछ बात कहना चाहती हूँ मैं माँ के हवाले से क्या ऐसी जी हाँ शुक्रिया उसे औरत नहीं दिल जिगर जा कहा जाए जी, जी, उसे औरत नहीं दिल जिगर जगर, जा, जा जान, जान, कहा जाए अगर तुम चाहते हो माँ मा को माँ कहा जाए क्या अगर तुम चाहते हो माँ को माँ कहा जाए उसे औरत नहीं दिल जिगर जा कहा जाए mm. मेरे खुदा का तस्वूर है माँ के चेहरे सा wow. मेरे खुदा का तस्वूर है माँ के चेहरे सा तुम ही बताओ कि खुदा को क्या कहा जाए वाह शुक्रिया माँ और शख्सियत है ताकत है सख्ती है जो संकट से उबार देती है तब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चेहरे पे कोई गम नहीं होने देती मेरे चेहरे पे कोई गम नहीं होने देती मेरी आंखों को कभी नम नहीं होने देती मेरे चेहरे पे कोई गम नहीं होने देती मेरी आंखों को कभी नम नहीं, नहीं, नहीं होने नहीं। देती और लाख महंगाई हो या कि किल्लत हो घर में माँ मेरे हिस्से में कुछ कम नहीं होने देती वाह वाह क्या वा, वा, क्या बात बात शुक्रिया <laughs> शुक्रिया जी और आगे देखिए कि मैं एक बेटी भी हूँ और एक माँ भी तो मेरी तो बेटी है जो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी अपनी बेटियों को उतना ही प्यार करती हूँ जितना की अपने बेटे को अपनी बेटियों के हवाले से मैं कुछ कहना चाहती हूँ और ये मेरा संदेश भी है सर और मैं आप सबको सुनने वाले सभी दर्शकों को मैं ये संदेश भी पहुँचाना चाहती हूँ कि प्यार के इस दीप को मिलकर जलाएं हम जी। प्यार के इस दीप को मिलकर जलाएं हम और सोए हुए जमीर को फिर से जगाए हम वाँ वाँ। प्यार के इस दीप को मिलकर जलाएं हम सोए हुए जमीर को फिर से जगाए हम और इस देश के समाज के घर घर के वास्ते यह फर्ज है हमारा कि बेटी बचाएं हम यह फर्ज है बहुत को, बहुत धन्यवाद <laughs> और बेटी बचाना भी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चाहत वफा खुलूस की खुशबू है बेटियां, mm. चाहत वफा खुलूस की खुशबू है बेटियां, बेटियां। और जुलमत कदे में आज का जुगनू है बेटियां, कांधे पे सर को रख के जब सो रही थीओ, कांधे पे सर को रख के जब सो रही, रही थीओ, महसूस किया मैंने कि बाजू है बेटियां, महसूस किया मैंने कि बाजू है बेटियां। बेटी है तो सृष्टि है बेटी है तो दृष्टि है यह मेरा मानना है और बेटी उतनी ही जरूरी है वंश चलाने के लिए जितना कि बेटा जरूरी है वंश बढ़ाने के लिए तो मैं पूरे नारी समाज के लिए कहना चाहूंगी कि एक स्त्री होना एक औरत होना बड़ी ही गर्व की फक्र की बात है तब मैं कहना चाहती हूँ की सदाकत हूँ अजमत हूँ इबादत हूँ सदाकत हूँ अजमत हूँ इबादत हूँ कली के रंगत फूलों की निकाहत हूँ कली की रंगत फूलों की निकहत हूँ मेरे खुदा मैं खुश हूँ कि मैं एक औरत हूँ मेरे खुदा मैं खुश हूँ कि मैं एक औरत हूँ और आखिर में पूर्व समाज से मेरी प्रार्थना है मेरी दरख्वास्त है उसके अजमत को उसकी इबादत को करना, करना, करना, उसके को को को को इबादत को करना। उसकी सदाकत मोहब्बत वो हो, हो, बहन हो, बीवी या की बेटी हो तुम्हारी तुम किसी हाल में औरत को न करना तुम किसी हाल में औरत को न करना धन्यवाद हम हैं। आपके नारी जाति को हम रुसवा नहीं होने देंगे शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत और मैं यही अपेक्षा यही उम्मीदें आप लोगों से करती हूँ आपकी मुस्कान सदा बरकरार रहे ये हमारे जीवन का जो है अब लक्ष्य होने जा रहा है यह बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि, कि ये आपका जो प्रयास है लोगों तक आपका जो संदेश दिए इस माध्यम से पहुंचे और आपका जो प्रयास है ये मिशन की तरह मैं समझती हूँ मिशन ही है शायद और ये हमेशा चलता रहे जैसा आप चाहते हो सब पूरा हमें भी माँ बेटी बहन का आशीर्वाद मिलता रहे और हम इसी तरह बिल्कुल आप जब भी कहे हमेशा आपके सहयोग के लिए हाजिर हूँ मैं आपके दरिया दिल का स्वागत है <laughs> बहुत अच्छी बात थी काफी अच्छा लग रहा है वो भी बहुत ही मिठास आपने एक मुद्दे पर सोशल इवेंट पर रखा इसलिए मैं चाहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं धन्यवाद करता हूं जैसे कहते हैं तारों में अकेला चांद जगमगाता है तो ये अंधेरे में बड़ा खूबसूरत लगता है उसी तरह ब्रून हत्या के इस सिलसिले में प्रीति प्रीति जी दे जी दे का ये आवाज चार चांद लगाता है। चा है बहुत है क्या बात बात बहुत बहुत <laughs> बहुत <अच्छी बाद> है। <laughs> बहुत सर अच्छा। अच्छी जाते-जाते हमारे शो, शो के अंतर्गत और एक आप चार चांद लगाने की कोशिश कीजिए एक देशभक्ति वाला जोगी गजल या जो चंद लाइने हैं आपके तो आवाज में वो भी हमारी है वो हम सुनना चाह हम लोग यहाँ दर्शक नहीं है सुरोता है ये तो सही बात है श्रोता हम आपको मन की नजरों से देखा हैं सर बहुत अच्छी बात है और वैसे भी मैं यू कहूँ कि एक साहित्यकार कवि या लेखक ये सब तो कहना चाहिए कि मन की आंखों से देखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ यहाँ पर सुनते एक छोटा सा गीत आप सभी के लिए और फिर आगे हम सुनेंगे कुछ नई रचनाए आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमार इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो मेरे दू पर फतेहरा मेरी रूह क्वा भी गौने धसा सारे सारे धुसा सरेसा सारे सारे धु दिस धदसा सारी सा फतेह लहराने मेरी रूह क्वा भी गौने ये नूर कहा से आया इस बात को ना जाने। जाने।, जाने जाने जाने जाने जाने इस बात को ना जाने इस बात को मारा जाने मेरे के रूप फतेह नहरा मेरी रूह को भिगाने ये नूर कहा से आया इस बात को ना जाने जाने, अला जाने जाने जाने माला जाने इस बात को ना जाने इस बात को मालाओ जाने डग मोग गुरू रि शराबी हो गया गई मेरी हसी कोई होना कलाबी हो गया सिर से कुछ तीर चलाने नायल कर दे नजर आने ये दर्द कहा से आया इस बात को कौल जाने जाने अला जाने, जाने जाने माला जाने इसी बात को न जाने इस बात कमला जाने अल्ला जाने तो मिला है आज हवा में सांसों में घुंग कैसे खनन हास है पैरों के नीचे वरिणमी पे कैसे नीलापन हार के जीतने का सिलसिला मिल गया जल तेल मिल गया खुदा मिल गया इस बात को माला जाने इस बात को माला जाने मेरे धूप पे फतेह लहराने मेरी रूह को भिगाने ये नूर कहाँ से आया इस बात को माला जाने जाने माला इस बात को ना जाने इस बात को कमाना जाने मेरे धूप पर फतेह लहराने मेरी रूह को भिगा है नूर कहा से आया इस बात को ना जाने जाने अल्लाह जा इस इस बात को जाने, इस बात को को आप सुन रहे का संगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हम बात कर रहे थे प्रीति जी से और प्रीति जी ने बहुत ही सुंदर जो बातें हमारे सामने कविता के रूप में रखी थी भ्रूण हत्या पर बहुत ही पसंद आया हमें और उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि एक देशभक्ति का एक और गीत हमारे सामने कविता जो भी है वो रखें तो स्वागत है प्रीति जी फिर से एक बार आपका जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भराना मतलब हम आ गए बहुत अच्छा लग जी शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद और लीजिए मैं अपनी कुछ लाइनें आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। आप सबको सुनाना चाहती आप इससे पहले सुन रहे थे नारी विषय पर मेरी रचनाएं और मैं चाहती हूं कि देशभक्ति की कुछ लाइनें आप तक के पहुँचाओ जरूर स्वागत जी तो नफरत और दहशत को हरगिज प्रीत नहीं लिख सकती हूं। नफरत और दहशत को हरगिज गिजी नहीं लिख सकती हूँ कुछ लोगों को खुश करने में गीत नहीं लिख सकती हूँ कुछ लोगों को खुश करने में गीत नहीं लिख सकती हूँ मंतव्य मन मन को बोलो कब तक माफ करोगे अपने मन के मंतव्य को बोलो कब तक माफ करोगे अफजल को फांसी दोगे या फिर उसको माफ करोगे अपने मन के मंतव्य को बोलो कब तक साफ करोगे अफजल को फांसी दोगे या फिर उसको माफ करोगे ये दुश्मन है इनको हर गीत ये दुश्मन है इनको हर गीत नीत नहीं लिख सकती हूँ और कुछ लोगों को खुश करने में गीत नहीं लिख सकती हूँ कुछ लोगों को खुश करने में गीत नहीं लिख सकती हूँ क्या बात है तो जी और चार लाइने में पेश कर देती हूँ तेरा की मोहब्बत का तुमने अच्छा सिला दिया मोहब्बत का तुमने अच्छा सिला दिया रास्तों पे हमारी बारूद बिछा दिया क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद की मोहब्बत का तुमने अच्छा सिला दिया रास्तों पे हमारी बारूद बिछा दिया और हम पढ़ते रहे सदियों से इंसानियत का पार और तुमने मानो को मानो बम बना दिया और तुमने मानो को मानो बम बना दिया बहुत बहुत धन्यवाद प्रिकी प्रिकी जी, जी, जी बहुत ही अच्छा आपने रचना आदेश देशभक्ति पर रखा बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम फिर से आपको याद करेंगे जी हाँ मुझे इंतजार रहेगा और मैं फिर से श्रोताओं से उनके अपनी आवाज अपनी रचनाओं के माध्यम से जुड़ सकूँ ये मेरा सौभाग्य होगा इंतजार की धन्यवाद बहुत जल्दी खत्म होगी धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत तो श्रोताओ आगे बढ़ते हैं और चालू जी हमारे साथ लाइन पर है शाल जी का स्वागत है शालू जी जो खास करके चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करती हैं। कुछ समय पहले हमने शालू जी से बात हुई थी हमारी शालू जी हमारे साथ जुड़ी है और वो एक देशभक्ति पर बहुत ही अच्छी रचना हमारे साथ रखने वाली है अभी जी सर अभी आ, मैंने रिसेंटली प्रोग्राम किया था ठांडला में ठान्दला ये रतलाम से थोड़ा आगे मध्य प्रदेश में आता है थांडला जी जी तो वहाँ पे मैंने एक कविता की थी वो मैं आपको बताती हूँ जी जी जी थे सीमा पे खड़े हे सीना तान के जवान और हे प्रतिक भारत की शान के जवान हर हकदार सम्मान के जवान हे अटल पुण्य अरमान के जवान महाकाल दुश्मनों के जान के जवान जीतेंगे विजय अभियान के जवान ऐसे नौ जवानों को प्रणाम करें हम अब तो अखंड हिन्दुस्तान करें हम तो कोई पत्नी से मुख मोड़ के गया और कोई दूध पीते बच्चे छोड़ के गया और बूढ़ी अम्मी यो तोड़ के गया जन्मभूमि ने के गया धरती माँ का बंधन निभाने के लिए बाकी सारे बंधनों को तोड़ के गया उन परिवारों पे भी ध्यान करे हम अब तो अखंड हिंदुस्तान करें हम बहुत गुण, बहुत को, को आपके लिए ये जोरदार मेरी तरफ से। और कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा लिखें। शालू जी को अब सुना अभी बहुत ही अच्छी कविता उन्होंने देश पर रखा नवल वर्मा हम तो हो गए, मजा आ गया। क्या बात चलिए मैं इशारा करूंगा, आप सभी जानते होंगे कि नवल वर्मा जी अपने पिटारा अभी तक खोला क्यों नहीं है हस् का तो मैं नवल जी की तरफ आप सभी का ध्यान करवाता हूँ नवल जी अपने पिटारा को खोल रहे हैं और एक किताब को लेकर हमारे सामने हाजिर हो चुके हैं बड़े प्यारी मुस्कान है उनकी देखते ही बनता है आ, क्या कहें जैसे अब तक प्रीति जी ने एक शमा बांध दिया है देशभक्ति पर मैं भी कहना चाहूँगा आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे हम जी शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे हम बची है जब तक हमारे एक बूंद की गर्मी लहू की आहा। तब तक भारत की को को नीलाम नहीं होने वाह वाह वाह। लेकिन आपने दिन को जो है है? वो बाग बाग कर दिया। क्या बात है? <laughs> तो हम भी एक हास रचना आपके आगे। जी जी। पढ़ रहे हैं। स्वागत है तो आप इतनी जल्दी क्या है गोरी साजन के घर जाने की सखियों के संग बैठ जरा कुछ बातें हैं समझाने की जल्दी जल्दी में अक्सर जो है आदमी गुमराह हो जाता हाँ, बराबर सही बात है ये जाताव्य का मसला है इसको जरा दिल से दिल से लीजिए लीजिए आपके सामने एक ख्याली जो पुलाव मैंने बनाए हैं जी जी वो रख रहा हूँ कविता तो मुझे आती नहीं है मेरी पत्नी <laughs> इंतजार करती रहती है कि <laughs> शायद आज कुछ कमाके लाएंगे पिछले कवि सम्मेलन में तो मुझे जो है लोगो ने टमाटर और अंडे मारे थे वो तो आपने बताई दिए वो भी काम आ गए वो सब घर पे सब्जी अब्जी बन गई और दूसरे दिन जूते चप्पल भी मारे थे तो उसमें भी जोड़ी बनाकर आपने बाजार में बेच गए भारी पढ़ने वाला है क्योंकि आप भी कुछ दे नहीं रहे चलो ठीक है हम भी फिर आपको कुछ देंगे वो आप सहन करो फिर ठीक ठीक <laughs> मैंने जल संसाधन मंत्री बनने का फैसला किया क्या बात है <laughs> जल संसाधन मंत्री बनेगा ठीक है क्या करेंगे अभी कुछ कुछ तो बन सकते हैं ना और जब बाढ़ आई सूखा आया और कुछ नदियों में गंदा पानी बहता आया तो लोगों ने शिकायत की और पत्रकार मेरे घर पर आए तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी आपके रहते हुए ये क्या हो रहा है पानी कैसा हो रहा है तो फिर मैंने उनको एक गीत सुनाया पानी रे पानी तेरा रंग कैसा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो लगे उस जैसा क्या बात है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो लगे उस जैसा ये भूखे की भूख और प्यास जैसा तो साहब इस पर वो सारे पत्रकार चिढ़ गए उन्होंने कहा आपके सामने इतनी बड़ी समस्या आई है और आप जो है शोर फिल्म का गीत गा मनोज कुमार का मैंने कहा सर जी अब ये तो हम हमारी काबले तारीफ है कि हम कुछ तो कर रहे हैं इसके बाद मेरी शिकायत हुई और मेरा तबादला कर दिया गया <laughs> फिर हम अग्नि में जो है शामिल हो गए वहां पर भी इस तरह की जो है वो बात आई और फिर पत्रकार हमारे घर पर आए था तो फिर हमने कहा ये कैसी महंगाई है जिसने दिल में आग लगाई ये कैसी महंगाई है जो दिल में आग लगाई है ये लगी तो कहीं पर चौराहे पर है या किसी की दुकान जली है लेकिन ये आग हम तक आई <laughs> तो हम इससे पत्रकारों जरूर निपटेंगे <laughs> इस बार भी हमने पत्रकारों को नाखुश कर दिया और फिर हमारी शिकायत आगे चली गई फिर हमारा तबादला हो गया क्या करेंगे <laughs> इसके बाद में रक्षा मंत्री हुआ साहब फिर साहब पत्रकारों ने फिर हमें जो है सताया और फिर हमारा तबादला हो गया मुझे सोले का वो डायलॉग आया कि इतनी बदलियों के साथ हम नहीं बचे <laughs> क्या बात है? <laughs> फिर हम जो है शिक्षा मंत्री हाँ। स्कूलों में जो है हमारे तबादले हुए हाँ। फिर बच्चों के जो नशे की बीमारी है उसको बंद करा दो हाँ। ये हमने बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाला हाँ। जब भी कोई भी जो हमें नशा करता हुआ दिखाई देता था तो हम उसको रोक करके और उसको सजा जरूर दिलवाते तो इस बार तो हमारी सुन ली फिर जब इतनी सब अड़चनों से था हमको एक प्रधानमंत्री बनने का भी शौक मिला इस बार पत्रकार हंसे और फिर चले गए तो हमने अपनी जीवन को मोड़ दिया मैंने कहा कि अब हमारा जीवन बड़ा कष्टदायक होने वाला है तो देखा आपने नवल वर्मा की जो ख्याली फूला और हास्य कविता हमारे सामने उन्होंने एक नए अंदाज में रखने की कोशिश की इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमने देखा कि प्रीति जी जो है दो गीतों को हमारे सामने रखा एक देशभक्ति का और एक भ्रूण हत्या पर बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने फिर था वो कविता और चित्तौड़गढ़ से विशालू जी ने बहुत ही अच्छी कविता देश पर रखा और नवल जी भी अपने मस्ती में एक बहुत ही नए ढंग से एक हास्य कविता हमारे सामने रखने की पूरी पूरी कोशिश की और हमें हंसाने की पूरी उन्होंने मेहनत की है और ये कार्यक्रम को हम यहीं पर देते हैं अभी आप नवल भाई आपके साथ शो करने का और आपके साथ बातें करने का कवि सम्मेलन में आपने जो हमें बुलाया और अनेक कवियों के साथ जुड़ने का एक माध्यम भी यहाँ पर बना हुआ है सौभाग्य की बात है और जाते जाते हमारे श्रोताओं को मैं कहूँगा कभी कभी इंसान जो है नवल भाई जी बहुत घबरा जाता है मुश्किलों में बहुत दगमगा भी जाता है इसलिए बताया जाता है कि हर मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होता है इसलिए मुश्किलों में अकेला इंसान तू मत घबरा और कांटों से भी घबरा मत मेरे दोस्तों कांटो से भी तो घबरा मत मेरे दोस्त, मत दोस्त। जी क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब भी मुस्कुराता है तो इसलिए हमें ये बात समझ लेनी है कि ज़िंदगी मुस्कराती है कांटों के बीच में इसलिए हमें इसमें मुस्कराना ये आपके अपनी फितरत होनी चाहिए आपकी अपनी विचारधारा होनी चाहिए आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए इसलिए हमें उन सारी चीज़ों को और हर मुश्किलों को पार करना है अपने जीवन में एक नए अंदाज़ में सीखना चाहिए आप सभी को और हम सभी इसी के लिए प्रयासरत रहेंगे आपको कुछ नई बातों के साथ कुछ नई रचनाओं के साथ अगले कार्यक्रम में जोड़ेंगे तब तक मुझे और नवर वर्मा को दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो